मन्त्रपाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनत्तु सहवीर्यं करवाहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविद है। ओम शांति शांति शांति सभी को साधारण नमस्ते अच्छा आगे पाठ से पहले अनंत जी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी जी ये भी जो रिकॉर्ड होता है छ महने मे समाप्त का हाउनलोड नया पा एक मैं आपको नंबर दूंगा और आ, ये वो जो है ना जी का है जीमे जी जी। ओ, ये वही है और उसका जो है नंबर मैं आपको दूंगा आ, मीडिया फायर में हम लोगों ने एक बनाया हुआ है जब ये वासुदेवन जी भी उसमें थे जब काशिकावृति में पढ़ाता था जी। उसमें मीडिया फायर में काच जितना मैं पढ़ाया हूँ सब डाउनलोड है मैंने अपलोड है तो उसमें जी। जी। आप जो है अपलोड कर दिया कीजिए तो वो रहेगा फिर जी। इतने भी अभी तक ये किए हैं ना जी। तो वो सब यदि होगा ही शायद तो उसको अपलोड कर देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कोई भी यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है ना जी। तो, तो उसको ध्यान रखेगा मैं आपको बाद में नंबर दे दूंगा ठीक चलिए जी और पिछले पार्ट में कोई शंका है किसी को यदि नहीं है तो फिर आगे बढ़ते है कोई शंका तो नहीं है नहीं। अच्छा जी और कहां से चलेगा पाठ याद है पाठ कहां से चलेगा कुलदीप जी आप बताइए कहां से पाठ चलेगा आ? ये उपदानी से चलेगा ये तो हो गया है कि नहीं हुआ नहीं वो 34 जो सूत्र है वहां तक हुआ है 34, फोर so थर्टी फाइव उपानिया से ही चलना चाहिए यहीं से चलना चाहिए अच्छा जी चलिए वैसे याद रखिएगा, मैं समझा की उप पद मानी होगा तो चलिए उप मानिया अवस्थिया से चलते हैं ये हो गया था जो सुमन जी ने पूछा था पूमे उपदमानया का है या शाय राजभल्ला जी पू कि हुआ है ते चलते मे आे गया हुआ है चलिए यहां से चलते हैं तो मैंने पढ़ा दिया था उपद मानिया ओस्थ्याह उपद मानिया यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और ओस्थ्याह यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है अकारांत पुमलिंग उपद मानिया में समास है ये उच्च पुश्च मिलकर के दीर्घ संधि हो गया है इसलिए उप मैं मैंने उपदानिया ऐसा बन गया इत्रद्वन्द सम और ओष्ठा का अर्थ है ओष्ठे भवाह उत्पन्ना उष्ठ उस्थ में जो होने वाला है ओष्ठ से जो उत्पन्न होने वाला है उसको ओष्ठे कहते है हमने ओष्ठ तो दोनों है हमने ओष्ठाभ्याम न करके मैंने क्या बोलते है कि ओष्ठ न करके औष्ठे इसलिए कहा है क्योंकि जो है ऊपर वाला जो ओष्ठ है वह स्थान पंक्ति है नीचे वाला औष्ट जो है वो कर्ण पंक्ति है तो औष्ठ स्थान जब कहेंगे तो ऊपर वाले औष्ट को ही लेंगे नीचे वाले ओष्ठ को नहीं लेंगे इसी को दृष्टि में रख करके औषे भवाह ओष्ट हमने किया है तो ओष्ठ में जो उत्पन्न वर्ण है ओष्ठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वह औष्ठ वर्ण है तो अर्थ हो गया कि अष्टादश प्रकारक जो वर्ण है अह प्रकार के जो और पू बता जिह्वा मूल्य उपधमानिय दोनो का हि चिन्ह है अर्धविसर्ग के सदृश है परन्तु जिह्वा मूल्य उपधमानि में विसर्गेताोनो मे भेद क्या है पर फे पर्धविसर्ग कदृश्य आगा उसको कहेंगे उपद मानी है। और क और ख से पहले अर्धविशर्ग के सदृश आएगा उसको कहेंगे जिहवामूलीय ने कहा था कि कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिहवामूलीय और पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश सदृशो उपध तो क और ख से पहले आधा विसर्ग के समान स्वरूप से उच्चारण से नहीं सो ध्यान रखेंगे तो उसको कहेंगे जिहमूलीय और पे पहले अर्ध विसर् समान स्वरूप से उसको पधमानीय तो ये उपध वर्ण जो है ओष्ट वर्ण है ओष्ट स्थानीय वर्ण है अर्थात उपरीतन ओष्ठ जो है ऊपर वाले जो ओष्ठ है उससे उत्पन्न होने वाले हैं इसको संस्कृत में अपनी भाषा में कह सकते हैं कि अषाद प्रकार का वर्णा पादीपवर्णात्मकवर्ग औपधम संयक एते सर्वे वर्ण ओष्ठस्थनी अर्थात उप्रीतनोष्ठ प्रभवा सीर्थ वाले वाले वाले से होने से, से होने हैं, हैं, हैं, हैं, होते या है, है, ऐसा भवान् इत्यर्थमानासि विशेष चर्चा कि हुए है पुन कु अनुस्वार और यम अनुस्वार यमा, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है नासिक्याह, भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है नासिक्याह, नासीक्या भवा नासीक्या त्र भर्थ में है पदितांत है नासिक क्या शब्द और अनुस्वार यमाह में समास है ये समस्त पद है तो अनुस्वारशमा क्योंकि यम चार हैं तो अनुस्वारश्च यमाश्चि अनुस्वार यमा ये इतरेतर योगद्वंद सम... ही सरल अर्थ है तो अनुस्वार जो वर्ण है और यम जो वर्ण है ये नासिक के वर्ण है अर्थात नासिका से बोले जाते हैं नासिक का से उच्चारण किए जाते हैं नासिका से उच्चारणीय है अनुस्वार संजक वर्ण और चारश्च यम संजक वर्ण नासिका स्थानीय नासिकाया उच्चारणीया भाव ये अनुस्वार और यम संजक जो वर्ण है ये नासिक के वर्ण है नासिका से उच्चारण के योग्य है नासिका स्थान वाले हैं ऐसा जानो ऐसा हमें समझना चाहिए तो अनुस्वार का मतलब है कि हम जो एक लकीर खींचते हैं पड़ी लकीर और उसके ऊपर जो बिंदी डालते हैं बिंदी उसी का नाम अनुस्वार है आप यदि सिद्धांत कौमदी पढ़ेंगे तो सिद्धांत कौमदी में जो बताया है कि अनुस्वार किसका नाम इसकी व्याख्या की है तो वो ऊपर न देकर के आगे बताया है कि वो आगे है आगे एक यदि जैसे दो यदि बिंदी होगा तो उसको विसर्ग कहेंगे दो जीरो जो होगा शून्य की तरह होगा किसी भी स्वर वर्ण के आगे तो उसको कहते हैं विसर्ग और यदि एक होगा ऊपर वाला नीचे वाला नहीं नीचे वाले को हटा दीजिए ऊपर जो विसर्ग में से एक को हटा दीजिए जो रहेगा उसको कहते हैं अनुस्वार तो उस समय में होगा ये कोई ऐसी बात नहीं है बाद मे धीरे धीरे परिवर्तित होते होते आज अनुस्वार चलान के ऊपर चला परन्तु पले जमाने मे सिद्धान्त कल्ता है बालमोरमा टीका इत्यादि पता चलता है कि अनुस्वा पले जमाने मे स्वार लिखा जाता न किर लिखा जाता था अस्तु जो भी तुस्वा वर्ण और यो वर्ण है सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं सभी विद्वान कि यम जो है चार ही है चार से अधिक नहीं है यम वर्ण चार से अधिक नहीं है परंतु इसके संबंध में मतभेद है कुछ विद्वान जो है यम वर्ण कु घूम घुम घुम को मानते हैं और कुछ जो है यम वर्ण पंचम वर्ण के परे रहते पूर्व में जो का खा ग घा चाछा जा झा थ भी अन्यतम वर्ण हो उसके सदृश जो वर्ण होता है द्वित होने के बाद जो बीच वाला वर्ण है ठीक पंच वर्ण के पहले उसको यम कहते हैं इसके आधार पर 20 यम है इसे लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा आई है की विंशति ही यमा कुछ दिन बाद ऐसे विद्वानों में कि भाई यम तो इस तरीके से 20 भो बीस है बोगो मे चर्चा में बताते हैं, जो है लघु शब्देन्दु शेखर मे पढा तु वीस के है नागेशी भट्ट कते है कि क्रुप मे खो ये दूसरा हो गया। ग झ ड ब ये तीन और ये चार तो चतवार यमाह चार यम है या विंशति वैसे गिनने में विंशति हो गया ग्रुप में करेंगे तो ये हो गया तो इस तरीके का है तो ऐसा विद्वान मानते हैं और ये भी कहते हैं कि प्राति साख्य में प्रसिद्ध है वेदों का जो व्याकरण है प्रातिशाख्य प्रातिशाख्य का मतलब होता है कि शाखाम प्रति प्रति प्रति शाखा प्रती थी प्रतिशाख्य प्रति प्रतिशाखा के प्रति जितने भी वेद की जो ग्यारह सौ सताइस शाखाए थी और अभी वर्तमान में कुछ ही शाखाए उपलब्ध है ग्यारह शाखा में वैसे महाभाष्य में जो है 1131, 1131 शाखा की चर्चा है उसमें महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य में लिखते हैं एक विंशति धा बाहरिचम इक्कीस जो शाखा है वह ऋग्वेद की है एक शतम अधिक एक, एक जो शाखा है वह अधर्यु की अर्थात यजुर्वेद की शाखा है अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद को और सहस वर्तमान सामवेद और सामवेद की जो है हजार शाखाए हैं और नवधा अथर्वाण और नव जो है अथर्ववेद की शाखा है। तो जब इस टोटल को हम जोडते है एक हावेद यजुर्वेदया 21 हो गया एक की, तो हो गया 1122, और 9 है और की, हो गया 1131, तो वहां पर 1131 सौ शाखाएं की बात कही गई है परंतु महर्षि दयानंद जी जब उनका सत्या प्रकाश पढ़ेंगे से, सेवन चैप्टर सातवा अध्याय सातवां सम्मुलास उसमें महर्षिदानंद जी कहते हैं वेद की शाखा 1127 है और ऋग विराधि भाष का पढ़ेंगे तो उसमें भी आती है कि 1127 सताइस शाखा वेद की है तो अब शंका ये होती है कि महाभाष्य में तो 1131 शाखा कहा गया है भगवान पतंजलि जी कहते हैं कि 1131 शाखा है और आप महर्षिनंद जी 1127 शाखा है तो ये कैसे है तो इसमें कोई विचार में भेद नहीं है कोई भी आपस में कंट्राडक्शन नहीं है कोई भी आपस में विरोध नहीं है केवल समझने की बात है कि जैसे है एक वृक्ष में उसमें जो है ट्रंक होता है अर्थात तना भी होता है उसमें ब्रांचेज भी होते हैं उसमें लीव्स भी होता है तो यदि हम पूरे गिनेंगे कि कितने ब्रांचेज हैं वो पूरे ट्री को लेंगे तो ट्री सहित जितनी शाखा है तो एक व्यवहार की भाषा में कह दिया जाता है कि भाई इसमें इतनी शाखाए हैं ट्रंक को भी गिन दिया जाता है मूल को भी गिन दिया जाता है तो ऐसे ही यहां पर महाभार में जो कुछ भी लिखा है और महर्षि दयानंद जी ने जो कुछ कहा है इसमें कोई भेद नहीं है भगवान पतंजलि जी जो ग्यारह सौ इकतीस शाखा है वह वेद को लेकर के कहते हैं कि वेद मानो एक वृक्ष है और उस यजुर्वेद रूपी वृक्ष में एक सौ सा शाखा है और स्वयं यजुर्वेद हो गया तो उसको लेकर के एक सौ एक हो गया ऐसे ही साम वेद है सामवेद में 999 सा शाखा और एक सामवेद मिला करके 1000 हो गया ऐसे ही हा होगया अथर् उसमें नाखा और एक अथर्व मिला करके नौ हो गया और उसके पश्चात् ऋग्वेद 21 कहा है तो 20 शाखा और एक जो यजुर्वेद हो गया तो ये 21 हो गया मिले इतो इतीस मे चार 27 हो जाएगा तो सतासर्षि दयानन्द जी शाखा है वस्को के है जिको समन् सी लोग कहते हैको शाखा तु उत्त ग्रहण कर है क्योंकि वेदों की शाखा की बात है तो वेद को महर्षान ने चारों को अलग कर दिया है और उससे जो बच गया वह 1127 हो गया तो इसीलिए महर्षिंग जी कहते हैं 1127 सौ सताइस शाखा परंतु जो जानने वाला नहीं है जो नादान व्यक्ति है वह वैसे ही अंगुली उठाता है महावास को पढ़ लेता है बुद्धि से काम नहीं लेता और फिर जो है महर्षि जानंद जी के ऊपर अंगुली उठाता है देखो उन्होंने तो कैसे क्यता शाखा का अस्तु आचार्य जी मेरे थोड़ा हो रहा है, क्या है? आ, आपने ये जब करो तो 1161 होता आचार्य जी 1131 तो गो इद का इचार्यी ऋग्वेद का 21 का इस यजू को इतीसो इच्छा मान लि शामवेद का हा का रुजाये, रुजाये। का एक शतम अधिका एक सौ एक हमने कहा सौ इकतीस लिख रखा था आचार्य सॉरी एक सौ एक, एक शतम शतम माने सौ एक अधिक एकाधिकम शि एक शतम एक अधिक सौ माने एक सौ एक ठीक है आचार्य जी ध्यान थैंक यू आचार्य जी जी तो एक, एक शाखा तो एक सौ ग्यारह जी 1127 सौ कहते हैं और पतंजलि जी ग्यारह सौ कहते हैं दोनों में कोई भेद नहीं है इस चीज को समझना है तो उसमें से जो प्रत्येक शाखा के जितने भी शाखाएं थी 1127 उस प्रत्येक शाखा के ऊपर उसका कैसे उच्चारण किया जाए उसका स्वर कैसे हो इत्यादि इत्यादि के ऊपर जो है व्याकरण हुआ करता था शिक्षा हुआ करता था जिसका नाम प्रातिशाख्य है तो उस प्रातिशाख्य का दुहाई देकर के भट्टोज दीक्षित सरीके विद्वान कहते हैं कि प्रातिशाख्य में भी प्रसिद्ध है परंतु महर्षा जी ने कहा है कि जो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है क्या वह ये नहीं जानते ये वर्णान्तर की नी सकते गा गा तो कख गग कख गग है दूसरा वर्ण के बागो कख गघ हिग हिग हिगोघु स्वु ढुङ्गुङ्गी अस्तु जो गाते भी महर्षि आनन्दजी को मिला वर्णो चारण शिक्षा उमे दीर्घुङ् अनुनासिक तो इस पर भी विद्वान जो है शंका करते हैं कि भाई अनुनासिक में भी तो वही दोष होगा जो आप कहते हैं वर्णांतर कभी नहीं हो सकते वर्णांतर कभी भी नहीं हो सकते तो ये वर्णांतर तो है जैसे कख गघ है और ऐसे अनुनासिक भी तो स्वर का ही भेद है स्वरका हि जा भेद हो वर्णान्तर तु बने वर्णान्तरं वह जैसे आप यहा हेतु देते हैं, कि जो बात आप कहते हैं कि है कि ये बा के किसाख्य में प्रसिद्ध हो कख गे वर्णान्तर की के ह सकते यम कैसे बन जाएंगे तो ऐसे ही जो अनुनासिक यम कैसे बन जाएंगे ये हेतु देते है महर्षिदानन्द के यम जी को मान्यता है खण्डन मे तो इसके ऊपर मेरा जहां तक विचार है वर्णास्त्री सस्ती है वैसे तानुनाशिक और निरुनाशिक को लेकर के चलेंगे तो उसके आधार पर तो एक सौ बत्तीस हो जाता है स्वर और उसको आगे बढ़ाएंगे तो तीन सौ आठ प्रकार का स्वर हो जाता है कि जो वहां पर मैं आपको बताऊंगा पहले भी बताया हुआ हूं थ्री थ्री हंड्रेड एट टाइप्स ऑफ वावल हो जाता है परंतु यहां पर तो वर्णा की बात कर रहे हैं और वर्णात्रिष्ठी जो है वह वर्णात्रिष्टी में ये अनुनाशिक कहीं नहीं आता और मैंने वर्णात्रिष्ठी में वह वर्णांतर मैंने उस रूप में जैसे कख गघ आया उस रूप में अनुनासिक उस वर्ण के स्वर के अंतर्गत नहीं आता तो इसके जो ये दीर्घगुङ् अनुनास ऋ इत्यादि है तो अनुनास इत्यादि अनुनास रसगुण है ये जैसे स्वर के ऊपर जाकरी वस रमे उच्चार जाता हैसे हि अनुनास चिन् है यशिक चिन्ह तु स्वर नही है अनुनास चिन् स्वर नहीं है। वह तो अनुनासिक वर्ण वह जब उस पर लग जाता है तब वह अनुनासिक वर्ण हो जाता है, है है, अनुनासिक वर्ण वर्ण प्रकार जो जो जो की बात कर रहे हैं और यहां पर हैरू वर्णी वर्णनाशिक बन पाता आधार हमारे दृष्टि में नहीं है पहले भी में बताया था और अभी बता रहा हूं। परंतु आप सभी हैं आप सभी र हैं तो इस पर और यदि कहीं अनुसंधान करने पर मिले हमें जो मिला महर्षि बता बात किया कि भी हैरी है सब र है हमारा जो अपना कर्तव्य है गुरु का जो कर्तव्य होता है वो हमने किया अब यह है कि आप लोग इस पर विचार करें और खोजें कि और आगे क्या हो सकता है हालांकि अंतिम में जब ये शिक्षा वर्णचान शिक्षा समाप्त हो जाएगा तो परिशिष्ट के रूप में हम आपको यम के ऊपर और विशेष बताएंगे जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा आठों अध्याय तब जो है हम आपको यम का स्वरूप और यम की संख्या के संबंध में बताएंगे और बता करके हम पूरा भले ही हमारी मान्यता ये है भले ही हम इस चीज को मानते हैं परंतु आपको ये भी शिक्षा शास्त्र इत्यादि के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे कि क्या यम है और क्या विद्वानों ने माना है तो अभी इतने ही तो अनुस्वार और यम ये नासिक के वर्ण है अनुस्वार और यम ये नासिका से बोले जाते हैं अब आगे है इस पर विचार है अन्य आचार्यों का जो कथन है इस बात आचार्य आगे बढ़ने से एक छोटा सा आपके लिए अब कि क्वस्चन श्लोक जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है इन्होंने हर्षीर्घ चिन्ने को दिखाया दिखाया है है लेकिन जो अनुनासिक उसको बाहर कोई कारण है उसका ये जो है ये बोल रहे हैं कि लड को छोडे फिर को ब्रैकेट में लगा दिया हर्षेटि जी और अनुनासिक अनुको अनुनास को बाहर लगा रखा है तो उसका कोई बतायत्न ये बता नहीं, कोई कर रहे, है यहां पे। नहीं, नहीं, ये रहे हैं यहां पर करना का र है हस्व गु दीर्घ गु हा परी दीर्घा हुआ दियां बेनाशिक दि है तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है ये जो दो चिन्ह और... है ना जी जी। ये अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है तो इसलिए इसका एक ग्रुप बना दिया दि और अनुनास अलग है है इसलिए ऐसा स्वीकु न बहु अनुस्वार कथ आदश जी okay. तो जैसे अनुस्वार के स्थान पर आदेश होता है ऐसे जो है वो अनुनासिक अलग है यह किसी के स्थान पर आदेश नहीं होता है स्वतंत्र ही है और ये जब उसमें लग जाता है स्वर में तो अनुनासिक स्वर बन जाता है यह है कि अनुस्वार तो दृढ़ को छोड़ करके दीर्घ गुंग्रस्व गुंग और गुंग में अपने से कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैं गुंग कह रहा हूँ जब मैं काशी में पढ़ता था तो पिटाई भी लगती थी मुझे तो पर हमारे गुरु जी, जी, जो जी के गुरु भाई थे, वो गुरु ब्रह्मचार्यो कर्पा बोले कि इसको बोलो तो मैं गणा गणपति बोला, था, नाम बोला जो मैं बोलता हा गणपति गङ्गी को बोले कि गङ्गी है उच्चारण गणा गणपति गु हे पति प्रयाणां तु हा महेङ्गीर्घ है।, है और हस्व है मत दीर्घगु और हस्वगुङ्गा बोलना शुद्ध हैा महाजानी य इसके ऊपर जो है आचार्यों का मत दे रहे हैं 37 में और ये वृद्ध जो पाठ है वह सेवनटीन है बोलते कंठ्य नासिक्यम अनुस्वार ऐसा है कंठ्य सॉरी हाँ ठीक है कंठ्य नासिक्यम अनुसारमे के ये है लघु पाठ में वृद्ध महज्ञानी के महर्दानी ने जिस पर व्याख्या की है और वृद्ध पाठ में कंठ न करके कंठ नासिक्य अनुस्वारम एक है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसका पीछे भी समाधान कर दिया हुआ हूं कंठ नासिक्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन और अनुस्वार ये भी द्वितीय विभक्ति एक और प्रथम व्यक्ति भी मान सकते हैं माने प्रथम व्यक्ति भी मान सकते हैं द्वितीय व्यक्ति भी मान सकते हैं तो एक के माने केतन आचार्य कुछ आचार्य जो ये यहां पर बता रहे हैं कुछ जो आचार्य है अनुस्वार क्योंकि ऊपर अनुस्वार का जिक्र है और यम का जिक्र है अनुस्वार यमानासिक क्या तो कुछ जो आचार्य है एक मने केतना आचार्य तो अनुस्वार जो वर्ण है इसको कंठ नासिक के वर्ण मानते हैं कंठ नासिक वर्ण कहते हैं सबसे पहले चलिए इस पर हम समास कर लें ले कंठस्ती कंठ नासिकम समास हो गया और इसमें जो है द्वंद्व प्राणी तुरंगा नाम का सूत्र है इसे एक भाव हुआ। और स नपुंसम उसी में सूत्र है उसी द्वितीय अध्याय चतुर्थपाद का सूत्र है तो इससे वह नपुंस क्लीन हो गया इसलिए कंठ नासिकम बन गया और फिर कंठ नासिके भि कंठ नासिक ऐसा और कंठ नासिकम ऐसा कंठ नासिक्यम तो कंठ नासिके भवि कंठ नासिक पुमलिंग करेंगे तो अतम कंठ नासिकम इसी के आधार पर जो है द्वितीय विभक्ति अनुस्वार यमनासिक तो अनुस्वार अनुस्वार पुमलिंग ऐसे द्वितीय विभक्ति एक ही इसको कीजिए प्रथमा कंठ नासिकम द्वितीय व्यक्ति एक वचन ही होगा तो यहां पर जो है अब इसका अर्थ जो होगा एकेह मैने कई आचार्यों का मत है के चन आचार्या अनुस्वारम मने अनुस्वार संजक जो है वर्णम यह अनुस्वार संजक जो वर्ण है इस वर्ण को कंठ नासिक्यम इस वर्ण को कंठ और नासिक के वर्ण कहते हैं कंठ नासिक्यम वर्णम कथ कथयंती कर्म हो जाएगा या फिर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा तो कुछ आचार्यों का मत है कि अनुस्वार वर्ण को कंठ वर्ण कहते हैं अर्थात कंठ और नासिका से बोले जाते हैं दोनों से मिल करके बोले जाते हैं कंठ और नासिका से समझ में आ गया जी जी आचार्य जी हाँ हाँ ये 36 जो आ, सूत्र है उसके बारे में मेरा ये प्रश्न है कि सूत्र में तो कहां लिखा नहीं है कि रह को छोड़ना चाहिए मुझे समझता है की रोलने बोलते समय नासिका का उपयोग नहीं करते इसलिए वो उसको छोड़ना चाहिए लेकिन ये सूत्र में बताया नहीं है तो ये कैसे, कैसे? आपने अच्छा अश्न किया बहुत अच्छा लगा तो यहां पर यही है कि महर्षि द्यानन्द जी जिसको यम मान रहे हैं तो मानरे हैमे यान याने जि सिद्धान्त इत्यादि मे है जे मिला विचार चिन्तन किया तो फिर ये हो गया। तो वो जो यम है, ना उच्चारणी उच्चारण स्वाभावि इत्यादि पढेगे तु उमे बहु ऐसे है होता ही नहीं है तो, जिसका जब होता ही नहीं है, तो है कि जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत हि है हैं अ हैर इ पढते है एचो एव आयावह और इको एनजी जब पढ़ते हैं तो अर्थ है इक के स्थान में यन होता है अच के पर रहते हैं। और एचो याव कहते है एच के स्थान में आयाव आदेश होता है अच के पढ़े रहते तो दोनों स्वर के परि रहते होता है दोनों स्वर के परे रहते होता है एक के स्थान में यन और एक स्थान में ये और ऐसे ही आद भी जो है अच के पर्यत होता है अकश दीर्घा भी अच के पर होता है तो अब यह है कि वहां पर देखना यह होता है कि पीछे जिसका जिक्र हो गया अब जो अब अपने बुद्धिमत्ता से विचार करेंगे कि सब जगह अच है अच है अच है परंतु कहाँ पर कौन सा अच होगा कहाँ पर कौन सा अच होगा तो वो जब ये कह दिया कि अक्ष उत्तर वर्ण अच परे अनचि ला इ स्वी भी लग रहा है है कि के होता के परे रहते तो पर ए प्लस ए, तो बाद जो है, है, स्वर है, और पर जो वह लगरचि लेगा वा अुद्धि भेद अकाश सवर्ण यदि अच परे होगा। जैसा पाले है वैसा ही बाद में होगा तो दीर्घ हो जाएगा वहां पर जो है यन नहीं होगा तो जैसे वहां पर हम बुद्धि से करके भेद करके कहा पर कैसे छाटना है कहां पर किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये बुद्धि से करते हैं ऐसे ही यहां पर महजन जी ने जो यम चार है उस चार यम में से ह्रस्व और अनुना से तो नाक से बोले ही जाते हैं परंतु कभी भी नाक से नहीं बोले जाते इसीलिए ऐसी उनको व्याख्या लिखनी पड़ी और लिखे नहीं लिखते तो फिर ये शंका होती कि भाई अनुस्वार और यम नासिका से बोले जाते हैं इसलिए ल का भी अग्नि मीणे पुरोहित मने इस तरीके से नाक से बोले जाते हैं जैसे यवला विधा कहते न कि यव दो प्रकार के हैंसिक अनुनाशिक तो ऐसे ही ये भी नाक से ही बोले जाते ऐसे शंका होने लग जाती तो उस शंका को निवृत्त करने के लिए यहाँ पर लौ नाक से नहीं बोले जाते हैं इससे दो बात सिद्ध हुई एक तो ये हुआ कि नाक से कभी नहीं बोले जाएंगे और दूसरी बात ये हुई कि भाई लौ को छोड़ करके और जो तीन शेष वर्ण है उसको नाक से हम बोलेंगे नहीं तो यदि यहां पर नहीं कहते लौ को छोड़ करके तो यम वर्ण नाक से बोले जाते हैं तो आप भी बोल सकते थे कि भाई जब यम ये चार है तो भी नाक से ही बोले जाएंगे और जब ऐसा कह जा व्याख्यालग नाको हि जाते समझ ग हा आचार्य अर्ण है सैस्वा जो है, है, है कचार्य मत है कि अनुस्वार वर्ण है कंठ और नासिक के वर्ण है कंठ और नासिका से बोले जाते हैं परंतु महर्षि आनंद जी मैंने जैसा अर्थ किया उससे विपरीत अर्थ इन्होंने किया है। इस पर आप लोगों को शंका करनी चाहिए थी आपने किया नहीं मैंने क्या अर्थ बताया बोली अनंत जी मैंने क्या बोला इसका अर्थ कंठ नासिक के अनुसार मेके का क्या अर्थ मैंने किया आचार्य जी आपने कहा कि ये जो अनुस्वार होता है वो कुछ आचार्य के मत से कंठ और नासिका दोनों के प्रयोग से होता है दोनों से लेकिन... बोले जाते हैं इसलिए कंठ है, ठीक है मैं यही बोला लेकिन हाँ लेकिन यहाँ पे व्याख्या में लिखा है कि कंठ और नासिका स्थान वाले नकार को कोई आचार्य अनुस्वर कहते हैं यानी दो ये कंठ से बोले जाए नासिका बोले से दोनों को अनुस्वर कहते है कहते कहा कंठ और नासिका स्थान वाले को कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका ही कहते हैं हाँ ये कहा है ये बोल रहे हैं कि कंठ और नासिका स्थान वाले जो अंग है इस अंग को तो कंठ नासिक वर्ण कौन सा है हमारे सामने घोय पांच है वर्ण वर्ग में उसमें कंठ तालव्य वर्ण हो गया यूनि हो गया न कंठ और दंत हो गया न कंठ और ओष्ठ हो गया म और न को क्या हो गया कंठ और नासिक नहीं समझे तो कंठ और नासिक तो कंठ नासिक नकार हो गया तो कंठ और नासिक के अंग हो गया तो यहां पर महर्षा जी जो व्याख्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कंठ नासिक के वर्णकार जो वर्ण है उस नकार वर्ण का उच्चारण कैसा हो तो अनुस्वार के समान हो अनुस्वार का जैसा उच्चारण होता है उसी तरीके से हो ऐसा महर्ष्यान जी कह रहे हैं तो अनुस्वार का कहां से उच्चारण होता है नासिका से होता है इसलिए कहा कि केवल नासिका स्थान से हो अनुस्वार के समान हो ऐसा इन्होंने किया है और हमने अर्थ किया कि अनुस्वार जो वर्ण है वह अनुस्वार वर्ण नकार के समान इसका उच्चारण हो नहीं समझे मैंने इसके विपरीत तर्क किया है। हैलो हाँ मतलब यह है कि अनुस्वार जो वर्ण है वह कंठ और नासिक्य वर्ण है मैंने कंठ और नासिक कंठ और नासिका से बोला जाता है तो कंठ और नासिका से कौन बोला जाता है कार बोला जाता है तो जैसे कंठ और नाशिका से बोला जाता है वैसे ही अनुस्वार वर्ण भी कंठ और नाशिका से बोला जाएगा यह मैंने अर्थ किया नहीं समझे <coughs> अनुस्वार वर्ण कंठ और नासिका स्थान से बोले जाते हैं अर्थात यह कंठ और नासिक के वर्ण है बस इन्होने अकार को लिया कि कंठ और नाश स्थान वाले जो अकार है वह अनुस्वार के समान उच्चारण होता है अर्थात अनुस्वार का जो नाच स्थान है उसके समान होता है और मैं मुझे मेरी, मेरी बुद्धि जहां तक गई वो ये कोई उन्होंने जो अर्थ दिया ये कोई गलत नहीं है ये इस क्रम से ये कर अनुस्वार का प्रसंग है ही तो अनुस्वार नाश उच्चारण होता ही है कंठ नासिक के वर्ण भी अनुस्वार के समान होता है ये ये कहना चाह रहे हैं महारैन जी और मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि अनुस्वार और यम नासिक के वर्ण है ही परंतु अनुस्वार वर्ण के संबंध में बता रहे हैं कि जैसे यम के संबंध में भी आगे आगे कहेंगे तो यमाश वो जो आगे वाला जो सूत्र है यमाश नासिक के जिहवा मूलिया एक शाम तो कई आचार्यों का मत है कि यम जो वर्ण है नासिक और जिहवा मूल्य वर्ण है तो नासिक यहां पर उसी तरीके से अर्थ किए तो मैं जो व्याख्या किया आगे जो सूत्र है मरिजा जो व्याख्या किया और पीछे जो अनुस्वार यम नासिक क्या है तो उसमें से यम के संबंध में अर्थिक सूत्र है और तीसरा सूत्र है कि यम वर्ण जो है नासिक जिह्वामूलीय वर्ण है तो जब यम के संबंध में वहां कर दिया तो उसे बचा क्या अनुस्वार तो अनुस्वार का वहां पर जिक्र किया जा रहा है कि अनुस्वार जो वर्ण है वह कंठनाशिक के वर्ण है कंठा से बोले जाते हैं मैं वो जो सूत्र है सूत्र का जो क्रम है इस क्रम के आधार पर हमने ऐसी संगति लगाई है और महर्जन ने जो किया है ये वो कह रहे हैं कि कंठ नासिक के जो वर्ण है उसके नकार जो है उस उस नकार को जो है कह रहे हैं कि अनुस्वार के समानुच्चारण होता है ये इस तरीके से कह रहे हैं दोनों का उनका समझ लिए हमारा समझ लिए जी आपको समझ में आया कोई शंका वासुदेवन जी कोई शंका हांजी हमको जो समझ में आता है बगे मे नाशिका स्थान के औसा मोनुवा कते है अनुस्वार युज कते है ता का प्रयोग वेद प्रयोग में जब हम गणान गणपति मे नी वहाँ तो, तो संधि हो जाती है अनुस्व आदेश हो जाता है यदि आदेश आदेश हो हो, अनुस्वार वो वो आदेश को आदेश हो तो अनुस्वार होता है नासिका से होता है वो नासिका से तो होता है गुम भी तो कह देते है गौकंठ से भी कह देते हैं और भी क्या कह देते हैं तो ये नासिका का प्रयोगा गा में नहीं होता है, हैरच्चारण में होता है और जटलि में होता है तो so, प्रयोग होता है तो, तो भी अनुस्वार, अनुस्वार का आता है, का आता नासिका से भी प्रयोग होता है, खंड से भी कहीं कहीं ना, शुद्ध नासिका का स्वर हम सुनते हैं खंड का नहीं सुनते हैं मकार में भी मकार में भी नासिका का प्रयोग है हम नहीं सुनते हैं यही हमारी है अम, समझ में आता है मकार में तो नाशिका का प्रयोग नाशका तो स्वर सुनते ही है नाक से जो यम गणनम जो है पंचम सब तो नाक से तो बोले ही जाते हैं स्थास्वा का स्थ ना का स्थलि नास्थला खट का, का प्रयोग भी होता है नासिका का प्रयोग भी होता है वो तो है ही वो तो है ही नकार कंठ का प्रयोग होता नासिका उसमें कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ की मैं जो इसका प्रसंगानुसार क्रम से जो अर्थ करेंगे तो मैं जहां तक समझा हूँ अनुस्वार मानासिक क्या उसके उसके बाद है उसके बाद है है कण्ठ नामनुे उमासे जिह्वा मूले शा तु इ आप सूत्र देखिए 38 देखयेर्टी ए यहा का के हा की एका मत मे मत से यथा रस्वगुङ्गीर्घगुङ्गी ये भी नाशिका और जिह्वा मूल स्थानव है यम् सम्बन्ध मे के है ना मूल स्थले है य संबन्ध मे कर जा या ये कचार्यो कत अनुस्वारम्बन्ध मत हा चे पीठे कु अनुस्वारम है अनुस्वा ये यम कबन्ध मे थर्टी एम्बर सूत्र है तो अनुस्वार के समय का स्थान भी है ऐसा कोई आचार्य कई आचार्यों के मत में ऐसे भी माना जाता है वो तो है ही नहीं फिर मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, कि मैंने जो व्याख्या किया है वह व्याख्या इस आधार पर किया है कि अनुस्वार यमानासिक क्या है तो सैद्धांतिक सूत्र है ये तो सिद्धांत है परंतु मत जो है आचार्यो का जो विचार है वह नकार के संबन्ध में विचार है या अनुस्वार के सम्बन्ध में विचार है प्रश्न है मे का हि ये जा अनुस्वारम का प्रसं चल र है तो अनुस्वार के सबन्ध मे विचारा नकार के सम्बन्ध विचार न मे दृष्टि मे तो और आगे आप कैसे तो बोले को व्याख्या ना जैस्वान् विचारा हा ऐधार यदि अस् न यम के, है। तो यदि यम के बता है पी वे अनुस्वा सम्बन्ध मे हाना चे इ आधार महा हू कि अनुस्वार वर्ण कंठ और नासिक के वर्ण है कंठ और नासिका से बोले जाते हैं जैसे नकार बोले जाते हैं कंठ और नासिका से उसी तरीके से अनुस्वार भी कंठ और नासिका से बोले जाते हैं ये मैं क्रम से एक कह रहा हूं ऐसी व्याख्या मैं कर हूं और मर्जन व्याख्या की है तो ये है इस पर आप लोग विचार कीजिएगा अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे केसे है ये तु उच्चारण आगे चले हा जी आगे यमासे जिह्वा मूल्या एे शाम यमा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन च अव्यपद है, है। नासमूल्या ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है एम षष्ठी बहुवचन है नासिक के का अर्थ हुआ कि नासिकायाम भवायती जो सूत्र है इसे यद प्रत्येवा नासिक बन गया थे नासिक हो गया और जीवा मूलिया जिहमूल भवाई थी जेवा जेवा जो है इसे छहवा जिहा मूलिया बन गया तो अब इसमें समास है नासिक चा, नासिका सौ नासिकामी क्योंकि नासिक क्या बहुवचन है नासिक्यामी जिहवा मूलिया मूलिया से नाक्य जिहवा मूलिया कर्मधारे समास हो गया तो ये जो यम वर्ण है ये हस्व गुण अनुनाशिक जो यम वर्ण है यम संजक जो वर्ण है ये यम संजक वर्ण और जिह्वा मूल्य वर्ण है अर्थात कई आचार्यो का मत है कि ये येवा मूलीय ना वर्ण जैसे बोले जाते नाूल से, से बोले जाये नासमूल दोनो से बोले जे ना है ही� जिहा मूल्य और जोड़ दिया की जिहा मूल स्थान भी है इसका तो दोनों मिला करके हो गया समझ गया कोई शंका अब समय भी हो गया है किसी को कोई शंका है इतने में नहीं आचार्य जी जी आपको कोई शंका नहीं आचार्य प्रतीक जी जी वासुदेवन जी आ, आप उच्चारण में हम प्रयोग का उच्चारण करके उदाहरण देके समझाते हैं तो ये आ, आ, बहुत अच्छा होता है न तो नहीं बता दिया ना कि गणा वैसे नासिका से इसका मूल सिद्धांत तो नासिक के वर्ण है इसलिए गणा नाम स्वागणपति हवा महे प्रिया नाम स्वा प्रियपति हवा ऐसा होगा जाएगा। न, एक उदाहरण तो दिया आपने का उदाहरण है ऐसे दीर्घ गु का उदाहरण होगा बस उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा बस इतना ही है हस्वगुण में जो है हल्का सा ये होता है और दीर्घ में लंबा हो जाएगा कठिनाई इसलिए पड़ती है कि लौकिक व्याख्या में इसक, इसका प्रयोग ही नहीं आता है इसीलिए लौकिक व्याख्या में भी प्रयोग हालांकि आज कल भूला गया वेद में है आप जो है इसके ऊपर युधिष्ठ मीमांसक जी की टिप्पणी पढ़िए युधिष्ठ मीमांसक जी इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत व्याख्या लिखे है वो प्राय है इसकी व्याख्या लिखते है और साथ साथ इनकी पुस्तक है एक संध्या के ऊपर जो है अग्निहोत्र पद्धति है, है कि उसके उसमें जो है वेद का मान वे संध्या पद्धति और योग अग्निहोत्र पद्धति में जो वेद मंत्र में जहां जहां पर भी ऐसा आया है तो उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि कैसे कैसे इसका उच्चारण करना चाहिए तो उसमें यही सब सूत्र दिया है अनुस्वार मानासिक और भी मतलब जो भी है उन्हें विकसित पढ़िए तो इसी के आधार पर जो है नाक से बोलते हैं मतलब आर्य समाज की परिपाटी है आर्य समाज में परिपाटी है वो नाक से बोलते है और, और अन्य जो है इसके अलावा जो परिपाटी है वो कोई ग्वंग कहता है कोई गुंग कहता है मतलब इस तरीके से उच्चारण करते हैं बस यही है अब लोक व्यवहार में तो प्रयोग में आता ही नहीं है आता ही नहीं है इसीलिए तो हमको उम, करना ही पड़ती है समझ में आने में हा व्यवहार मे देखना ये होगा आपको इ है है सब के बाद जो है को ये सब आदेश होता है ह क्या कि आएगा व्याकरण में कि कहां पर जो है रस आदेश का पर दीर्घगुङ्गप्रकार देखेगे तु समझ मे आयगा में भी हो सकता। उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, है। ऐसा भी, है। भी आप पुण पुण है। कोई और भाषा उच्चारणर्णना कारणे नही कि आ प्रयोग मे नही कि प्रयोग होता था ये भारू नी पठता है वो तो नहीं है सुमन जी कुछ बोल रहा है क्या बोल रहा है सुमन जी जीदी बाईस और नौ हो गया अथर्वेद का नौ हो गया ऋग्वेद का है इक्कीस और अथर्वेद का है नौ का है नौ हाँ जी वो इकतीस है ग्यारह से इकतीस आप देख लेंगे उसमें चार घटा दीजिएगा मूल को तो ग्यारह से हो जाएगा तो इसमें यह है कि ये तो और कोई शंका नहीं है न आपको हो गया मंत्र पाठ करिए हा ओ मे बता चे मन्त्र पाठ कते है ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति नमस्ते आचार्य जी।, जी नमस्ते